दोस्तों, एक professional investor बनने का मतलब सिर्फ सही चीजे करना नहीं, बलकि उन गलतियों से बचना भी है, जो आम investors बार-बार करते हैं. Authors कहते हैं कि बहुत दफ़ा नुकसान का reason market नहीं होता, बलकि खुद हमारी अपनी mistakes होती हैं. चलो, इन common mistakes को step by step समझते हैं. सबस लोग high पे buy करते हैं और low पे sell कर देते हैं। Professionals discipline के साथ अपनी strategy follow करते हैं। लेकिन amateurs headlines और hype के चक्कर में अपना plan तोड़ देते हैं। दूसरी गलती है short term chasing। Amateurs अकसर hot tips या next big thing के पीछे भागते हैं। लेकिन short term trends अकसर misleading होते हैं। Professionals हमेशा long term fundamentals पे focus करते ह तीसरी common गलती है overtrading. हर रोज buy और sell करना ऐसा है जैसे आप plant को हर दिन जड़ से खीचते हो देखने के लिए कि कितना grow हुआ. इस process में fees, taxes और wrong timing आपके returns खा जाते हैं. एक और बहुत dangerous गलती है ignoring risk. Amateurs अकसर एक ही stock या एक ही industry में सारा पैसा डाल देते हैं. अगर � Professionals diversify करते हैं और कभी भी अपना survival एक ही bet पे depend नहीं करते। और फिर आता है lack of patience। Wealth build करने के लिए compounding time चाहता है, लेकिन beginners जल्दी results चाहते हैं। अगर stock एक दो महीने में perform नहीं करता, तो वो panic कर जाते हैं। Professionals patiently wait करते हैं कि उनकी thesis time के साथ play out हो। और last में एक hidden mistake है overconfidence। जब एक-दो इन्वेस्टमेंट सक्सेसफुल हो जाते हैं, तो एमएचओर समझ लेते हैं कि उनके पास मैजिक फॉर्मूला आ गया। फिर वो रेकलेस बेट्स लेते हैं, जो उनकी पहले की सारी प्रोग्रेस वेस्ट कर देते हैं। प्रोफेशनल्स हमेशा हम्बल रहते हैं और जानते हैं कि फ्यूचर अनप्रिडिक्टेबल है। सोचिए, अगर आ कि investing एक marathon है, sprint नहीं. अगर आप emotions को control कर लो, rumors ignore कर दो, overconfidence से बचो और patience रखो, तो आप अपने आपको उन गलतियों से बचा लोगे, जो आम investors को बरबाद करती हैं. और अब हम आ गए हैं इस सफर के final point पर, वो wrap up जहां सारे lessons एक जगह जुड़ते हैं. यानि ए